सुनुतात यथ कहानी समुझत बनई न जाई बखानी जीव विनाशे चेतन अमल सहज सुखरासी सोमाया बस भय गोसाई मध्यीर मरकट की नाई जड़ चेतन जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गये कठिन हेतात यह अकथनी कहानी वार्ता सुनिए यह समझते ही बनती है कही नहीं जा सकती जीव ईश्वर का अंश है अतएव वह अविनाशी चेतन निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है हे गोसाई वह माया के वसी होकर तोते और वानर की भांति अपने आप ही बंध गया इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि गाठ पड़ गई यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है तथापि उसके छूटने में कठिनता है तब संसारे छोटन ग्रंथन हो ही श्रुति पुराण बहु कहो पाये छोटन अधिक अधिक अरुझाए जीव हृदय तम मोह विसेखी ग्रंथि छोट कि देखी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 जोहर कृपा हृदय बस आई जप तप व्रत जम नियमय पारा जे सुत कह शुभ धर्मय चारा ते इतन हरित चरत जब गाई ते इत हरित चर जब गाई भाव बक्ष पिन्हए पात्र निर्मल मन अहिर निज श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए असंख्यों जप तप व्रत यम और निमादि शुभ धर्म और आचार आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं उन्हीं धर्माचार रूपी हरे तृणो घास को जब वह गौ चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनावे निवृत्ति सांसारिक विषयों से और प्रपंच से हटना नोए गौ के दूधते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है विश्वास दूध दूहने का बर्तन है निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है अपने वश में है दूहने वाला अहीर है परम धरम मय पय दुहि भाई अवटे अन सकाम बनाई तो समरुत तब क्षमा जुड़ावे धिति समुदेह जम मुदिता मथ विचार मथानी दमय धारत्यु हे भाई इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्त सात्विकी श्रद्धा रूपी गौ भाव निवृत्ति और वश में किए हुए निर्बल मन की सहायता से परम धर्म में दूध दूह कर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति ओटावे फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा सम मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमाए तब मुदिता प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथानी से दम इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी खंभे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथ तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले। जोग जोग यगिन करि प्रगट तब कर्म शुभा शुभ ला बुद्ध ज्ञान भित समता मले तब विज्ञान रूपणी पाय चित्त दिया भरी दृढ़ समता दिया दियटी बना तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशु कर्म रूपी ईंधन लगा दे सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चयात्मिका बुद्धि से ठंडा करे तब विज्ञान रूपणी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्र रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखे तीन अवस्था तही कपास बात कर सुगा यही विधिलेश तेज़ जासु समीप जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं और सत्व रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरिया अवस्था रूपी रूई को निकालकर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलावे जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएँ